श्रुति स्मृतिपुराल करुणा नमा भगव शंकरोकशंकर्यं केशव बादरायण सो भाष्य कृत वंदे भगवदनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोमव्या ज के ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र अध्याय में प्रथम पाठ एकादश अधिकरण पूरा हो गया था इसमें प्रारब्ध कर्म शेष का क्या स्थिति है ये कहा कि संस्कारवशात कंचित कालम अनुवर्तित है पूर्व संस्कार के कारण अविद्यादि संयुक्त जो मिथ्या ज्ञान संस्कार है वो संस्कार के कारण कुछ काल तक अनुवर्तन करेगा ये अनुवर्तन अविद्या के रूप में नहीं है उसके संस्कार के रूप में है क्योंकि जो भी कर्म हुआ है वो मिथ्या ज्ञान के कारण हो यथार्थ ज्ञान के कारण हो उससे संस्कार अवश्य बनता है और उस संस्कार को रखकर के यानी शरीर आदि जो है वो संस्कार के कारण ही है इसलिए वो संस्कार से ये हो जाता है अन्य त्रवि शास्त्रों में जैसे सांघ्य शास्त्र में भी तिष्ठि संस्कार अवशात चक्रभ्रमिव दृढ़ शरीर ऐसा कहा है तिष्ठि संस्कार अवशात तो संस्कार के कारण ये शरीर रहता है शरीर का धारण होता है तो संस्कार संस्कारलेशदस्त सिद्धि ऐसे सब सूत्र है जिसमें ये सुजित किया गया उसी को भाष्यकार ने यहां संस्कारवशात शब्द से कहा तो इस प्रकार सुकृत दुष्कृद दोनों ही विद्या सामर्थ्य से क्षय होता है किंतु ये जो शेष प्रारब्ध कर्म है उसका क्षय नहीं होता ये निर्णय हुआ था अब आगे अधिकरण में आगे आदि अधिकरण है तो ये यह आदि साधन जो नित्य कर्म में आते हैं तो हमारे पास नित्य कर्म भी है नैमित्तिक कर्म भी है काम कर्मी भी है इनमें जो विद्या के साधन रूप से पहले निश्चय किया है सर्वापेक्षा चयज्ञादि श्रदेह इत्यादि के द्वारा तो यज्ञन दान ना तबसा नाशकेना इत्यादि वाक्य वेद में उपनिषद का वाक्य दिया और उसी से यह निश्चय किया था कि यज्ञयागा भी तत्स्थिति में अधिकारी के अनुसार साधन का सहायक बनता है तो सर्वापेक्षा चैत्यादि सुनेह है ऐसे दो अधिकरण वहां भी आया था तो अग्निहोत्रादि संबंध में वहां कहा विशेष करके नित्य कर्मों के विषय में कहा अब उसको पुनः एक बार यहां दृढ़ करते हैं कि ये जो कर्मों के संबंध में कहा सहायक कर्म रूप से कहा उन कर्मों में किन कर्मों को यहां विशेष लिया गया किनको नहीं लिया गया इसमें काम्य को भी छोड़ना चाहिए काम्य को भी लेना चाहिए या काम्य को छोड़ना चाहिए और केवल यहां नित्य कर्मों को कहा है क्या है इस पर विचार करें क्यों ऐसा विचार का प्रसंग इसलिए है पहले तो जो कहा है उसी को पुनः एक बार दृढ़ करना है कि नित्य कर्मों का अनुष्ठान कदा भी त्याग नहीं सकते जो वेदांत में कर्म नहीं है ऐसे करने वाले जो भी ऐसे उनका भ्रम होता है कि वेदांत में कोई कर्म का साधन नहीं है कर्म का कोई संबंध नहीं है इसलिए नित्य कर्मों को भी नहीं करना चाहिए और जो आचार विचार में नित्य कर्म आते हैं मैंने परम्परागत जो आचार विचार अनुष्ठान है वो भी छोड़ देना चाहिए ये सब जो है निम्न कोड़ी के साधनों साधकों के लिए है उत्तम कोटि के साधन नहीं है ऐसे ऐसे कई विचार हैं उनको ये अधिकरण सुनना चाहिए ये अधिकरण और इसके बाद वाला दो अधिकरण हम उधर भाषिकार स्पष्ट शब्दों में कहेंगे आप आप अभी सुनेंगे कि के नित्य कर्मों का अनुष्ठान और अंधकरण शुद्धि और जो हमारे परंपरागत जो आचार विचार है ये कैसे विद्या में सहायक होते हैं तो पहले जैसी चर्चा की है इसके विषय में तृदय अध्याय तदर्थ बाद में ऐसा ही यहाँ पुनः उसको दृढ़ किया जाता है दृढ़ करने के लिए प्रश्न यही आएगा कि सारे कर्मों को लेना चाहिए कि काम्य कर्मों को छोड़ देना चाहिए ये प्रश्न आएगा उसके निमित्त से उत्तर देका दे। में देखिए विद्याजन्य कर्म क्षय आरब्ध कर्म आरब्ध कर्म सु अपवाद मुक्त विद्या के द्वारा जो कर्म क्षय प्राप्त हुआ क्षीय देता इत्यादि से उसको आरब्ध कर्म छोड़कर के अन्य में स्थापित किया अर्थात विद्या के द्वारा जो कर्मनाश कहा गया है वो प्रणाटी से प्रक्रिया के अनुसार संचित कर्म और आगामी कर्म का है संचित कर्म का यथावत नाश और आगामी कर्म का श्लेष ये दो व्यवस्था दी गई थी और प्रारब्ध कर्म का वो नहीं होगा प्रारब्ध शेष रहेगा तो उसका अनुभव होगा तो ये अनारब्ध कर्म भी केशचित तदपवादम दर्शे थी अब ये जो अनारब्ध कर्म है अनारब्ध कर्म में किसी कर्म में विशेष अपवाद की बात करते हैं अर्थात ये अनारब्ध कर्मों में भी जैसे अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म होते हैं हम संध्यावंदन करते हैं अग्निगोत्र करते हैं और जो नित्य पूजना आदि करते हैं ऐसे ही जब जो गृहस्थ है तो उनके लिए दर्शपूर्णवास आदि भी नित्य कर्म में है तो ऐसे जो कर्म है उन कर्मों में विशेष फल का अपवाद कहा यानी विशेष फल का कथन नहीं आया तो फिर इन कर्मों को क्यों अनुष्ठान करना चाहिए यह प्रश्न होगा इसलिए कहा कि अनारब्ध कर्मस्वी अनारब्ध कर्म मैंने प्रारब्ध कर्म को छोड़कर के जो कर्म है उनमें भी कुछ विशेष है कुछ कर्मों का फल ऐसा नहीं होता है और कुछ कर्मों का फल होता है ऐसे उसमें विशेष दिखाना चाहते हैं शारीरिक न्याय संग्रहि नित्य आदि नाम स्वर्गा समुद्धिष्ट फलाभावत ये जो नित्य कर्म होते हैं नित्य आदि कर्म इनका स्वर्ग आदि समुदिष्ट फल नहीं कहा गया मीमांसा में ये माना जाता है नित्य कर्मों का कोई विशेष फल नहीं है ऐसा माना जाता है इसको लेके कह रहे हैं कि नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों का स्वर्ग आदि समुदिष्ट फल अभाव है इसीलिए और सगुण विद्या भी सह अपनी एक फल आरंभगतव तो संभवे ना और सगुण विद्या सगुण विद्याओं का जो फल है सगुण विद्या मानी ये उपासनाएं जो करते हैं उपासनाओं का अलग अलग फल प्राप्त होता है उन फलों के साथ एक फल आरंभग संभव एक फल आरंभगत संभवे न तो फिर यह नित्य कर्मों होगा क्या होगा कि सगुण उपासनाओं के सगुण विद्याओं के साथ मिलकर के एक फलत्व तो होगा क्योंकि नित्य कर्मों का अलग फल कथन मीमांसों ने नहीं माना इस स्थिति में सगुण विद्याओं के साथ मिलकर के एक फलत्व तो होगा अर्थात वो आप अनुष्ठान करेंगे नित्य कर्मों का उसके बाद सगुण उपासना आदि करेंगे तो उसका फल प्राप्त होता उसी के साथ इसीलिए विरोध अभाव विद्या क्षय अभाव नित्य अग्रहोत्र क्षयाभाव प्राप्त होगी इसलिए कोई विरोध नहीं है कि सगुण विद्याओं के साथ एक बलत्व तो होने पर विद्या के साथ इसका कोई विरोध नहीं है विरोधा भाव विद्या के साथ तेषा क्षय अभाव प्राप्त उसके साथ उसके उसका क्षय नहीं होगा क्योंकि नित्य कर्मों का तो कोई फल है ही नहीं तो उसका क्या क्षय करेंगे जिसका फल होगा उसका क्षय करेंगे अब इसका कोई फल तो है नहीं अब फल में उसका क्षय करना भी नहीं होगा जब जिसका पुण्यपाप फल हो सकता है उसको तो विद्या क्षय करेगा जो संचित है आगामी इत्यादि को प्रारब्ध को छोड़कर के, किंतु इसका तो कोई फल नहीं है फल नहीं है तो क्षय करने की भी आवश्यकता नहीं विद्या से इसको क्यों क्षय करना तो नहीं करेगा तो वो शेष रहेगा वो कर्म तो शेष रहेगा ऐसे सोचेंगे अब क्या है कर्म नहीं रहना और कर्मफल होना यह विद्या तो कर्म को नाश नहीं कर रहे कर्म फल के फल को नाश कर रहे ऐसा कहा था ना पूर्वाधिकर्म तो जो संचित आदि कर्म है कर्म फल है उनको नाश कर रहे तो यहां तो उसका प्रसंग ही नहीं आया ऐसा प्राप्त होता क्यों इसका कोई सुकृत दुष्कर्म तो है नहीं वित्तीय कर्मों में तो क्षया अभाव प्राप्त ऐसा पूर्व क्षया प्राप्त होता सुकृत क्षय शब्द शा, शा, सामान्यत क्षय एवं प्राप्त और सुकृत क्षय शब्द सामान्य से या तो फिर क्षय ही मानना पड़ेगा क्योंकि सुकृत के अंदर का इसको मानेंगे एक पक्ष में तो उसका तो क्षय अभाव हो जाएगा कोई कोई कर्म फल नहीं है अब एक पक्ष में जो नित्य कर्म है उनका कुछ फल मानेंगे सुक्रद आदि मानेंगे उसका पुण्य ऐसा मानेंगे तो सुकृत क्षय शब्द सामान्य सुक्रद क्षय शब्द का सामान्य से क्षय एवं प्राप्त क्षय ही प्राप्त होता ऐसा हो तो ये होगा तो उसी के साथ उसका क्षय हो जाएगा जो सुग्रद का जैसा कहा गया सुकृद दुष्कृदे ये दोनों को मिला के कहा तो सुकृद का भी क्षय होता है दुष्कृत का भी क्षय होता है तो ये नित्य कर्म होगा भी उसी के साथ क्षय होगा तो दो विकल्प है क्योंकि मीमांस आदि फल नहीं मानते और कुछ वादी फल मानते जैसे वेदांत में भी नित्य कर्म का फल माना जाता है ऐसे तो में तो वो वो के साथ क्षय होगा इस प्रकार पूर्व प्राप्त हो गया त्र सुधक्षय शब्द से काम्यु भी सवकाशवा सगुण विद्या साध्यफल विरोधा भाव सति नित्यकर्म विधिमर्थ्यादेव हां ये सुखृत क्षय शब्द जो है ना सुग्रद का भी क्षय होता है पुण्यपाप दोनों नष्ट होता है इत्यादि जो कहा गया इसका तो वो सुग्रद लेना है ये काम्य कर्मों का सुग्रद लेना है सुकृदय शब्द से काम्य कर्मों का सुकृद में अर्थ लग जाएगा क्योंकि काम्य कर्म का वही ही सुकृत होता है तो सुग्रदक्ष काम सवकाशक काम्य कर्मों का सुकृद लेने लेने से भी उसका अर्थ लग जाएगा तो सगुण विद्या साध्य फल विरोध है इसलिए सगुण विद्या में जो फल प्राप्त होता है सगुण उपासनाओं को करके जो फल प्राप्त करते हैं उसके साथ इसका कोई विरोध ना होने पर उसके साथ विरोध है ही नहीं उसके साथ ये मिल सकता इसलिए नित्य कर्म विधा ही सामर्थ्या नित्य कर्मों का विधि सामर्थ्य भी है कि नित्य कर्म करते हैं विधि के द्वारा ही करते हैं और विधि से किया हुआ का कुछ न कुछ फल तो होना चाहिए तो वो सगुण विद्याओं के साथ मिलकर के फल देगा तो सगुण विद्वत अनुष्ठित कर्म विशेष क्षय सामान्य श्रुति विद्य सह एक दर्शितम्। दर्शित सगुण विद्वत अनुष्ठिता कर्म विशेष तो सगुण विद्वान मन मान सगुणोपासना के साथ अनुष्ठित करने पर उसके साथ उसका क्षय मानने पर यह सामान्य श्रुति है सभी कर्मों का क्षय मानती है जो श्रुति उसी के साथ लेने पर क्या होगा कि नित्य कर्म ये भी कर्म में लाएंगे और उसका भी कुछ ना कुछ विधि के बल से कुछ परिणाम फल मानेंगे ऐसा मानने पर वो सगुण विद्या के समान ही, ही हो जाएगा तो ये सामान्य श्रुति है वो सगुण विद्या के साथ मिलकर के कर्म का क्षय हो जाता है ऐसे श्रुति है तो ये दोनों श्रुति कर्म अभाव पक्ष में फला अभाव पक्ष में तो उसका तो कोई संबंधी नहीं है वह तो उसको कोई नाश करने की आवश्यकता नहीं कर्म है फल है नहीं तो नाश क्या करना और दूसरा पक्ष लिया था कि सगुण उपासना के जो फल है उसके साथ मिलकर के ये फल देगा ऐसे में क्या होगा वो भी सुकृत बन जाएगा क्योंकि सगुण उपासना का जो फल है वो सुकृत है कुंड होता है ऐसा होने पर उसके साथ एक मिलकर के फल देगा तो वो भी सगुण विद्या के साथ सुकृत दुष्कृत का नाश के साथ इसका भी नाश होगा ये पक्ष आ जाता है तो उसको अपवाद्य उसको बाध करके ऐसा नहीं होगा ऐसा करके वो नाश नहीं होता फिर क्या करता है विद्या सह एक फल तुम वो ज्ञान के साथ एक फलत्व क्रम से दिखाया ये अंत में ज्ञान में ले जाएगा ऐसा फल क्रम फल लिखाया, ये समसमुचय नहीं है समुचय का विरोध करते और यहां क्रम समुच्चय कहा विद्या के शायद एक फलत्व होगा एक इस प्रकार से होगा उसका नाश नहीं माना जाएगा उसका नाश करने की आवश्यकता नहीं तो जैसे विद्या का साधन आप अनुष्ठित करेंगे मोक्ष का साधन अनुष्ठित करेंगे उसी के साथ मिलके नित्य कर्म का भी फल होगा क्योंकि नित्य कर्म के बिना आप मोक्ष साधन नहीं कर सकते इसलिए मोक्ष साधन संबंधी साधन है और उसी से पहले अंतकरण शुद्धि आदि प्रयोजन होगा भाष्यकार कहेंगे अपने आप तो सारे प्रयोजन के क्रम से ये नित्य कर्म ऐसा फल देता इसलिए गीता शास्त्र आदि में जो कर्म साधन रूप से कहा यह नित्य कर्म है स्वश्रम विहिध नित्य कर्म होगा यथावत श्रद्धा से भाव से अनुष्ठान करना चाहिए इसमें एराफेरी करता है तो वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा जो विद्या प्राप्त करते हैं वो प्रतिष्ठित नहीं होगा समझ में तो आएगी बात लेकिन वो प्रयोजन को नहीं देगा ऐसा इसलिए ये अनुष्ठान के साथ ही प्रयोजन को देता है ऐसा उपनिषद में भी वाक्य आया है इस प्रकार यहां भी अभी ये दो अधिकरण में भाष्य इसी बात को कहेंगे तो यही यहां विषय है जो नित्य कर्मादि अग्निहोत्रा आदि नित्य नैमित्य का कर्म यहां विषय बना हुआ है इसका क्या होगा इसको कहना चाहते हैं सूत्र देखिए अग्निहोत्रादि तो तत्कार तद दर्शनाद अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र आदि से जो संध्यावंदन नित्य कर्म आदि जो करते हैं तत्द आश्रम है जैसा ब्रह्मचारी आदि के लिए अग्निहोत्र नहीं है तो ब्रह्मचारी आदि वो जो है संध्यावंदन नित्य पारायण जो स्वाध्याय इत्यादि जो नित्य कर्म करते हैं ये आ जाएगा इसी प्रकार वान के लिए जिनके जो साधन है उनके नित्य कर्म वहां भी है संयासी के लिए संन्यास आश्रम ही नित्य कर्म है तो ये सारे नित्य कर्मादि जो मोक्ष के साधन के लिए कहते हैं विविधु है मुक्षु है उनके लिए अनुष्ठ कितने जितने भी है अग्निहोत्रादि कर्म तो तत्कार तद तत दर्शनार्थ तत्शब्द से ज्ञान को लिया ये ज्ञान को सिद्ध करने के लिए ही होता है मन ज्ञान के कार्य के लिए ही होता है ज्ञान वहां उसका प्रयोजन है ज्ञान कार्य के लिए होगा तद ऐसा देखा गया है ऐसा उसका प्रयोजन को शास्त्र कहते हैं मानते हैं इसलिए इस प्रकार से इसकी व्यवस्था दीजिए यहाँ विशेष ध्यान देंगे कि ये नित्य कर्मों के विषय में ही कहा जा रहा है क्योंकि नित्य कर्म का क्या प्रयोजन होगा और उसके परिणाम क्या होगा वो ज्ञान नष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे नित्य कर्म का कोई प्रयोजन है कि नहीं है क्योंकि हमारे परम्परा में सब नित्य कर्मों का बहुत आ, दृढ़ता से अनुष्ठान की लिखा है कि हम आचार्य परंपरा में देखते हैं मठों में देखते हैं परंपरा से सभी जगह नित्य कर्म तो बहुत विशेष रूप से अनुष्ठान करते हैं तो यदि वो नष्ट ही होना है इसका कोई प्रयोजन नहीं है तब तो अनुष्ठान नहीं करेंगे तो इसमें क्या प्रयोजन है ये इधर भाष्यकार बता रहे नित्य कर्म विशेष के तो वो अनुष्ठान में कार्य होता है सीधा बोल रहे हैं कि तत्कार आएगा सूत्रकार बोल रहे कि वो ज्ञान के कार्य को ही सिद्ध करता है क्योंकि उसको नष्ट करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास तो ज्ञान का कार्य सिद्ध करता है अंधकरण शुद्धि आदि करता है तो अंधकरण शुद्धि आदि को सुहृदफल नहीं माना है ऐसा भी है इसलिए इस विशेष नियम को यहां बताया है पुण्य से आप अश्लेष विनाश ओर अधिकरण के पहले का जो अधिकरण है उस अधिकरण में पुण्य का भी अश्लेष विनाश कहा गया पुण्य कर्म भी अश्लेष विनाश में रहेगा पुण्य कर्म आगामी होगा तो अश्लेष रहेगा और संचित होगा तो विनाश होगा ऐसा कहा था पाप का जैसा अघवत अघन्याय अघन्याय मान पाप में जैसा कहा गया उसी को अधिदेश करके पुण्य में भी कहा गया था ये इसके पहले वाला अनारब्ध के पहले वाला अधिकरण में इससे विचार किया था स्व अधिदेश सर्व पुण्य विषय इत्याश प्रतिवक्ति ये जो अधिदेश किया वो सारे पुण्य में व्याप्त होगा जितने प्रकार के पुण्य है सभी में ये हो सकता है ऐसी आशंका होने पर तो अब पुण्य का यहां विभाजन करेंगे ये कौन से पुण्य के बाद वहां कहें और ये कौन सा पुण्य है ऐसा विभाजन करना चाहते हैं इसलिए स्व अधिदेश सर्व विषय इत्याशंका नहीं तो क्या है ये जैसा भ्रमित होकर के लोग नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। वो सोचते हैं नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर भी वो नष्ट तो होना ही है तो ज्ञान के द्वारा वो नष्ट हो जाएगा फिर क्या प्रयोजन है उसका ज्ञान तो कर्म से प्राप्त नहीं होगा ऐसा ये भ्रमित हो चुके हैं इसलिए वो सोचते हैं कि नित्य कर्मों का अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं अब जैसा भी है वो सीधा आजादवाद को पकड़ते हैं यहाँ कुछ भी जन्म नहीं लिया कुछ भी करता नहीं कुछ भी होता नहीं अब वो जो कुछ करते हैं हम नाटक करते हैं स्वप्न वीते हैं ऐसे करके उसी में लगे रहते हैं और ऐसा लगे रहेगा तो फिर क्या होता है और उसके लगे रहेगा तो पूरा ठीक है लेकिन लगे रहता नहीं है वो बाद में फिर मनमानी करता है क्योंकि जब आप शास्त्र का अनुसरण नहीं करेगा तो फिर क्या अनुसरण करेगा आपके दिमाग में जो आएगा उसका अनुसरण करेगा अरे वो हो गया तो हो गया नहीं हो गया तो भी कुछ होने वाला नहीं ऐसा सोचेगा जबकि वो ऐसा सोचने का अधिकार उसको नहीं है इसलिए भ्रमित होते हैं और फिर बिल्कुल मन भी विचलित हो जाता है और एक तरफ तो वेदांत के पक्की बातें बोलेंगे लेकिन कार्य में कुछ भी नहीं दिखेगा कार्य में तो उसका उल्टा करते हैं क्यों इसमें इन्हें उनको सामंज से नहीं बैठा अब भ्रमित हो गया तो उसका फल नहीं हो सकता हां इसीलिए इसका प्रतिउत्तर देते हैं देखिए क्या आशय से बोलना रहे सर्व पुण्य विषय सारा पुण्य का नाश हो जाएगा तो पुण्य कुछ भी नहीं कोई करना अच्छा काम कुछ भी नहीं करना क्यों अच्छा काम करेगा तो वो बंधन का कारण हो जाएगा सो तो अच्छा काम क्यों करना ऐसा हो जाएगा वो द्वित्यकर्मा सब छोड़ देंगे इसीलिए इसका उत्तर दिया जाता है अब यहां पूर्व पक्ष और सिद्धांत के ऊपर ध्यान देगा पूर्व पक्ष जो बोलेगा वो उसी का आधार पर सिद्धांत बोलना है तो पूर्व पक्ष क्या बोलते देखिए अग्निहोत्र आदि इत्यादि तू शब्द आशंका अपनुदी यहां जो तू शब्द आया सूत्र में अग्निहोत्र आदि तु यह जो तु शब्द है आशंका को निवृत्तित करता क्या करता है कि यदि नित्यम कर्मा वैदिकम अग्निहोत्रादि तद तत्कार ज्ञान से यद कार्यम तदेव अस्या भी कार्यम इत्यर्थ हम देखते हैं बोले सीधा बोल दिया कि ज्ञान का जो कार्य है वही इसका भी कार्य होता है जिसका अग्निहोत्रादि का अब तक इसी को खंडन करते आया कि अग्निहोत्र आदि का इसका कोई करना अब किसका खंडन किया वो वहां आपको प्रसंग देखना है यहां किसको बोल रहा है यह देखना पड़ेगा कहीं कोई खंडन करते हैं तो होता नहीं क्योंकि अधा अध पढ़ने से कोई शास्त्र पूरा ग्रहण नहीं होता एक बार पढ़ने से भी नहीं होता बार बार भी आवृत्ति करना पड़ता है ऐसे तो विषय में आप भ्रमित ही रहेंगे जब बड़े बड़े लोग बोलेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो सच बोल रहा है वो तो भाषा वाक्य को ध्यान में रख के नहीं बोलते वो तो अपने मन से बोलते हैं जो भी बोलते हैं भाषा तो ऐसा नहीं कह रहा अब देखो सीधा बोल रहे हैं भाषा जो कार्य ज्ञान का है वो इसका भी होता है ज्ञान जो शुद्धिकरण करेगा ज्ञान आपको सिद्धि को प्राप्त कराएगा मोक्ष प्राप्त कराएगा वही कार्य ये भी क्रम से करता ज्ञान सीधा करेगा ये क्रम से करें। इसलिए यह नित्यम कर्मा जो नित्य कर्म है वैदिकम अग्निहोत्रादि वैदिक है अग्निहोत्र आदि जो वेद में कहा वो अग्निहोत्रा आदि से बाकी सब लेना जो भी करते हो सब लेना नित्य नैमित्य सब आए तथ वो सारे तत्कार उसके कार्य क्या है वही इसी का ही कार्य होता है किसका ज्ञान से ये शब्द से ज्ञान को लिया ज्ञान का जो कार्य होगा तदेव अस्त्या वही इसका भी कार्य होता है अग्निहोत्र आदि का भी कार्य होगा कुतः क्यों ऐसा होता है क्योंकि तमेव वेदान वजने न ब्राह्मण विविधि संधि यज्ञ दान इत्यादि दर्शनाथ जो सर्वापेक्षा जज्ञादि हृदय में जो श्रुदी लेकर के विचार किया दोनों अधिकरण में यहां आया उधर मैंने कहा था इसका आगे और विचार निर्णय आएगा तो वो है ही है तम एदम वेदानुवचने ना उस आत्मा को वेद अनुवचन के द्वारा वेद के माध्यम से जो स्वाध्याय करते हैं इसको वेदानुवचन करें तो स्वर साइड वेद पाठ अध्ययन करने के बाद में नित्य स्वाध्याय जो करेंगे उसको वेदानुवजन करें अनुवचन इसलिए है कि वो पहले स्मरण किया उसको पुनः स्मरण करके पाठ करता अथवा गुरु से अध्ययन किया गुरु के अध्ययन के बाद में स्वयं अध्ययन करता है इसी को अनुवचन करते ऐसा अध्ययन करके वेदानुवचन करता है इसी के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं इसीलिए हमें यहां इन अग्निहोत्रा आदि कर्मों को भी लेना ही चाहिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए वो अब पूछता है पूर्व पक्ष ननु ज्ञान कर्म विलक्षण कार्य कार्य एकत्व अनुपत्ति अब देखो जो पूर्व पक्ष देखना अभी क्या पूछ रहे हो वो क्या पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक कहा था ये ज्ञान कर्म दोनों अलग अलग है ज्ञान कर्म का विलक्षण साधन है ये दोनों संलक्षण वाले नहीं है दोनों साथ साथ नहीं चल सकता दूर मेदे इत्यादि करके दोनों का अलग अलग मार्ग है ये दोनों साथ में नहीं चलेगा तो अब ऐसा तो अभी तक समझाया था अभी जो पहले पढ़ के गया तो वो तो ऐसे गया। अब उसको पता नहीं आप आगे क्या बोलने वाले हैं तो ऐसा पता नहीं तो आप वहां किसको बोला था यहाँ किसको बोला वो अभी बताएंगे वो किसको बोला है ये किसको बोल रहे हैं तो ये तो आपने कहा था ज्ञान कर्म का अत्यंत विलक्षण कार्य है विलक्षण फल है एक संसार को देता है एक मुक्ति को देता है इसलिए दोनों साथ साथ में नहीं चलेगा एक का अधिकारी कर्मकांडी है दूसरे का अधिकार मुक्षु है तो इसलिए दोनों साथ साथ नहीं चलेगा आदि आदि बहुत जगह आपने ये कहा था ये ज्ञान कर्म दोनों विलक्षण है इसलिए हमें नहीं समझ में नहीं आ रहा कि आप अभी कह रहे हैं कि ज्ञान से कार्यम तदेव तद से अभी कार्य ये तो हमने पहले भी कई बार कहा था पूर्व पक्षियों ने तो तब माना नहीं अब बोलते हैं कि आप ऐसा ही होता है इसलिए स्पष्ट करना पड़ेगा किसको तो कार्यवाब तो कार्य एकत्व एक, एक कार्य हो नहीं सकता दोनों का ज्ञान और कर्म का एक कार्य नहीं हो सकता अब सूत्रकार नहीं कहा तत्कार्यवा उसी का कार्य का यह भी होता है का इसीलिए कैसा भी कष्ट करके क्योंकि अग्निगोत्र आदि हम तो कर नहीं सकते अग्निगोत्रादि का हम अधिकारी नहीं है तो अग्निगोत्र आदि का जब अधिकारी नहीं है तो हमारे अधिकार में आया हुआ जो नित्य कर्म है अभी कहेंगे निष्काम जो नित्य कर्म है उसका तो जैसा हो सके अनुष्ठान करना चाहिए बाकी सब छोड़ करके भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए उसका अनुष्ठान करने पर आप आश्रम धर्म का पालन करने वाला होता है पालन करने वाला होने पर स्वे स्वे कर्मण ने अभिता समि प्राप्त होगा बा, बाद में फल और उसी के अतिरिक्त तो जो भी करना वो भी करना स्वाध्याय आदि जो भी करते हो सब करो लेकिन नित्य कर्मों को किसी भी तरह से त्याग ये त्यागने के लिए नहीं कहा अलग अलग स्थान में अलग अलग नित्य कर्म कहा उसको पालन करना पड़ेगा अब जो मुमुक्षु हो, होने के बाद में आप जो है ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त हो गए और सब कुछ त्याग दिया और जो त्यागा वो तो कर नहीं सकता जैसा संन्यास तो होने के बाद संग्होत्र पिंडदान आदि या आदि स्वाध्याय कुछ कर्म ऐसा तो हो नहीं सकता तो वो सारा कर्म त्याग दिया अब सन्यासी के लिए यदि वो मुमुक्षु है विविधिषु है अब सिद्ध नहीं हुआ ज्ञान ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उसके लिए जो भी कर्तव्य है वो करना पड़ेगा स्वाध्याय उसके लिए कर्तव्य है अवश्य कर्तव्य है और उसी के साथ में जो भी जब है कर्म है नित्य कर्म है वो भी कर्तव्य है इसलिए उसका अनुष्ठान का फल होगा अब तो ये दोनों मिलाया कैसे आपने किस युक्ति से दोनों को अभी मिलाया कहते हैं ज्ञान कर्मणों विलक्षण कार्य होने से इसका कार्य एकत्व अनुभूति होती नहीं ऐसी बात नहीं नैश दोषा ऐसा कोई दोष नहीं है ये समझने का है इसको समझना पड़ेगा क्या है कि ज्वरा मरण कार्योर भी दधि विषय हो ये जो है ना दही ज्वर का कारण बनता है मैंने दही वर्षा के समय में यदि गलत ऋतु में यदि दही खाते हैं तो दही से आपको ज्वर होता है बुखार आ जाएगा बीमार हो जाएगा उसका कारण बनता है और विष जो है मरण का कारण बनता है दही और विष ये दोनों क्या है विरुद्ध कार्य करने वाले वो तो खाएंगे तो मर जाएगा ऐसा है विष खाएंगे तो मर जाएगा किंतु इसमें कुछ जोड़ दिया जाता है तब वो बदलता है तो गुड़ा मंत्र संयुक्त यो हो यदि इसमें गुड़ और मंद्र को मिला देते मतलब ज्वर का कारण जो दे है देही है उसमें गुड़ मिला देंगे तो वो ज्वर का कारण नहीं बनेगा। फिर उससे बीमार नहीं होगा ये आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। चीनी नहीं मिलाना चाहिए गुड़ मिलाना चाहिए गुड़ मिलाएंगे तो वो स्वादिष्ट भी होता है और उसी का जो दोष है वो निवारित हो जाता है ये आचार्य ने एक आयुर्वेदिक उपदेश दिया हाँ लोग खाते हैं ये तो पहले बात खाते प्रसिद्ध है गुड़ मिलाएंगे तो बुखार में भी खा सकता है कुछ नहीं करेगा वो हित करेगा और ये जो है ना विष है विष में मंत्र संयुक्त करेंगे अब आपका तांत्रिक प्रयोग बोल रहे हैं हाँ। विश्व जो है विश्व में मंत्र जब करके मंत्र फूंकेंगे तो विष जो है अमृत बन जाता तो विष को बदल के अमृत कर देते हैं, ऐसा होता है इसलिए सब जानकारी रखें आचार्य जी ऐसा नहीं, नहीं केवल वेदांत की के जानकारी रखे सभी का आयुर्वेद का भी जानकारी कई जगह आयुर्वेद के बारे में कहा वो तो पेट साफ करने के लिए हर डाने के लिए कहा तो सब है कई चीजें खा तो यह सब प्रयोग होता था अब अनादि काल से हो रहा है तो सब जानते हैं अब जो है ना मरण मरण का कारण विष और विष्व को दवाई बना देते विश्व को जो है उसमें कुछ विशेष कार्य करके मंत्र भूम करके मंत्र पाठ करके कुछ करते हैं वो विष् को मरण के दवाई बनाते हैं और अमृत का काम करता है बाद में वही विष पी करके वो कायाकल्प हो जाता है जो विष् पीने से मर जाता था वही विष अभी कायाकल्प कर देगा मतलब आपको सौ 150 साल तक जीवन बना देगा ऐसा हो तो ये इसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है ये मंत्र भूंगने से इसलिए तृप्ति पुष्टि कार्य दर्शना कहा ये धि में घुड़ मिला देने से तृप्ति का कारण होता है और पुष्टि का भी कारण होता है ऐसा देखा गया तो उसको क्या किया उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव को बदल दिया ऐसा कर दिया वो कर्म का कुछ और स्वभाव था अब हम उसको बदल रहे हैं बदल के दूसरे में प्रयोग कर रहे हैं विश्व का कुछ और स्वभाव था लेकिन उसको स्वभाव को बदल दिया हमने मंत्र फूं करके उसको बदल करके और कुछ कर लिया अब वो विष्व का काम नहीं करता ऐसा तो इसीलिए ये तो हो सकता है ना ये तो लोग भी करते हैं ऐसा ही हम यहां भी करते हो हम जो है ना ये नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए निष्ठा से उसका अनुष्ठान करते हुए उसी को बदल देते हैं इसी का के अनुष्ठान के विषय में कर्म योग नाम से भगवान ने कहा जो योगा कर्म सुख इत्यादि शब्द का अर्थ यही है कि कर्म का स्वभाव तो बंधन में डालने का था वो मृत्यु देता था संसार को देता था ऐसा प्रयोजन था कर्म का उस कर्मों को करते हुए वो बदल करके वो सारा उसका जो दोष है उसको नाश करके उसको प्रयोजन में लाया और उसी से ज्ञान का साधन बनाया मोक्ष का साधन बनाए जो बंधन में डालने वाला कर्म है उसको मोक्ष का साधन बनाए जैसा यहां विष जो है मारता है और मारने वाले विष को अब जो है पुष्टि का कारण का बना दे कायाकल्प का कारण बना ऐसा कर देता तो ऐसे हो सकता है इसमें ये तो जादूगरिया ऐसा होता है एक बदल के दूसरा कर बोले इसी प्रकार कर्मणो भी ज्ञान संयुक्त से मोक्ष अब कहते हैं कर्म जो ज्ञान संयुक्त तो हो जाएगा ज्ञान के साथ जोड़ करके कर्म जो हो जाएगा ज्ञान के उद्देश्य से जब कर्म हो जाएगा तो उससे मोक्ष हो जाएगा बोल पहले कहा था कर्म से मोक्ष हो ही नहीं सकता वो अलग कार्य बोला अब कहते हैं कि ज्ञान संयुक्त जो कर्म है नित्य कर्म है वो मोक्ष कार्य को उत्पन्न करेगा क्यों सूत्रकार सूत्र कार्य में तत्कार्य उसी का कार्य करेगा जो ज्ञान का कार्य करेगा वही करेगा तो नित्य कर्म से अब क्रम बताएंगे आगे बताएंगे तो नित्य कर्म से अंधकर्म शुद्धि आदि होंगे आपके आपकी निष्ठा बनेगी आचारण आचरण के द्वारा निष्ठा बनती है और निष्ठा बनने के कारण आपके मन स्थिर हो जाएगा और उसी में जो ज्ञान प्रकट होगा वो स्वच्छ रहेगा शुद्ध रहेगा आपको भी प्रयोजन में आएगा दूसरे को भी प्रयोजन आएगा नहीं तो नहीं आता तो ये ये आपने कहा कैसे कहा अभी बीच में पूछने वाला बैठा है आपने क्या बोला अभी तो आ, आप बोल रहे हैं ज्ञान संयुक्त तो मोक्ष हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है तो कर्म करेंगे तो ज्ञान संयुक्त तो होकर के मोक्ष बनेगा तो आपने पहले कहा था कर्म से तो होगा ही नहीं क्यों कर्म तो कारक होता है कर्म से जो जो बनता है वो नष्ट होता याद याद ये है यदि कृद्गम तद तद अनित सामान्य व्याप्ति है इसलिए आपने बहुत बार कहा कि कर्म से मोक्ष नहीं होता है अब आप कह रहे हैं कि कर्म से मोक्ष हो जाता है ऐसे कह रहे हैं तो कैसे होगा ये क्यों आपने नियम तो बताया ना सबका नियम है जो कृदज्ञ होता है वो अनित्य होता है तो अब कर्म के द्वारा मोक्ष को मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा ऐसा आपने कहा था तो फिर हम अग्निहोत्रा आदि सर्वापेक्षा चेतना अग्निहोत्रा आदि करने के लिए भी आप कह रहे हैं तो ये अब कैसे बदल दिया यहां आकर बोलते हैं नानू अनारभ्यो मोक्ष आपने कहा मोक्ष का आरंभ तो नहीं होता मोक्ष को बनाया नहीं जा सकता आरम्भ मतलब जो निर्माण किया जाता है उसको आरभ्य बोलते तो यह अनारभ्य है मोक्ष मोक्ष सिद्ध है उसको कर्मों के द्वारा नहीं कर सकते इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए इत्यादि आपने व्याख्या की थी आप बोलते हैं कर्म करना चाहिए तो अनारभ्यो मोक्ष कथम से कर्म तो ये कर्म का कार्य कैसे होगा है ना अभी कहा ना मोक्षकारित तो उपत्ति अब वो अनारभ्य मोक्ष है मोक्ष का आरंभ नहीं किया जाता इतना तो हमने आपके जो है भाषा प्रवचन सुनकर के तो समझ रखा है इतने दिन से सुन रहे हैं, तो इतना तो हमने समझ लिया कि ये मोक्ष जो है अनारभ्य है नित्य है उसको कर्म के द्वारा बनाया नहीं जा सकता फिर आप अभी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बनाया जा सकता सूत्र के लेकर के तो वो कैसा कर्म कार्य हो जाएगा तो बोलते हैं नैशदोषा बोलते हैं ये भी कोई दोष नहीं इसको समझना पड़ेगा कि कैसे कर्म कार्य हो जाए देखो आराध उपकार कर्मण आराध उपकार कर्मण कर्म जो है ना ये दूर से उपकारक होता है आराध का अर्थ है सीधा नहीं साक्षात नहीं आराध दूरा यो हो ऐसा अर्थ है ये आराध शब्द का ऐसा अर्थ है दोनों अर्थ है आराध बोले तो दूराध ऐसा भी होता है आराध बोले तो समीपे ऐसे भी होता है कई कहीं, कहीं अव्य है वो द्व्यर्थक होते हैं दोनों अर्थ रहता है जैसे नाना एक अव्यय है नाना नाना का दो अर्थ होता है नाना शब्द का क्या है मालूम है हा नाना अलग अलग है लेकिन दूसरा भी एक अर्थ है एक तो नाना मैंने अनेक प्रकार का दूसरा बिना ऐसा भी है नाना शब्द का ही बिना अर्थ है कम प्रयोग होता है लेकिन होता है नाना नारी निष्पला लोक यात्रा ऐसा एक उदाहरण दिया पहले कई साहित्य में पढ़ा था नाना नारी निष्पला लोक यात्रा मैंने गार्हस्थ्य जीवन के बिना ये लोक यात्रा तो निष्पल है तो बिना कर बिना के अर्थ में कहा नाना नारी नारी मैने स्त्री तो स्त्री के बिना ये लोक यात्रा निष्फल है ऐसे कोई साहित्य मिल तो वहां बिना अर्थ में प्रयोग किया और नाना मैने अनेक ऐसा तो प्रसिद्ध है इसलिए कोई कोई अव्यय का ऐसा दोनों अर्थ होता है जैसे सव्य शब्द है जैसे सव्य साजिन में जो सव्य शब्द आया तो सव्य शब्द बाम दक्षिण दोनों के लिए प्रयोग होता है ऐसा शब्द है वो जैसे अर्जुन को सव्य साजि कहते सव्य साजी इसलिए कहते हैं कि अर्जुन जो है दोनों हाथों से धनुष पकड़ करके युद्ध कर सकता है वो किसी वो सामान्य नहीं है कोई तो दक्षिण में पकड़ कर या दक्षिण हाथ से बामक हस्त में पकड़ेंगे और दक्षिण हाथ से तीर छोड़ेंगे तो ये दोनों से आगे पीछे कर सकते हैं सीधे सब ये शादी है स्पेशल है वो जैसा दोनों हाथ से बैटिंग करने वाले भी होते हैं दो हाथ से बैटिंग करने वाले दो हाथ से बॉलिंग करने वाले होते हैं वो विशेष होता है मैंने उनका जो तो है पूरा उसी में सिद्ध है और किसी किसी को कहा है एक तरफ ही ज्यादा होता है दूसरे तरफ कम होता है कैसे लिखने का भी आप एक ही हाथ से लिख सकते हैं दोनों हाथ से तो नहीं लिख सकते लेकिन अभ्यास करने से दोनों हाथ से भी लिखा जा सकता है जो अलग अलग लिख करके लिखे जा सकते हैं ऐसे कुछ लोग जो करने वाले ऐसे अभ्यास करते हैं और अच्छा होता है बोलते हैं एक उम्र में यदि दोनों हाथ से आप लिखने का अभ्यास करेंगे तो दोनों ब्रेन अच्छी तरह डेवलप होता है और ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है अभी भी कर सकते हैं यदि और मतलब आप कुशल होना चाहते हैं तो दाएं हाथ से बाएं हाथ से दोनों हाथ से लिखने का अभ्यास करें एक तो इधर एक तो उधर तो इधर से उधर लिखना पड़ेगा इधर से उधर लिखना पड़ेगा ऐसे करके अभ्यास करने से अच्छा होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है और आ, जो भाषा आदि सीखना चाहते हैं उनका जो है आ, वो भी अच्छा हो जाता है याददाश्त भी अच्छे हो जाते हैं कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ जाता ये है ये सब कहते हैं इसका प्रयोजन छोटा बडा है लेकिन ये होता है बच्चों के लिए अच्छा है छोटे बच्चे जो होते हैं ना क्योंकि याददाश्त कम हो जाते हैं कंसंट्रेशन कम हो जाते हैं उनसे ऐसा लिखवाने से अच्छा यदि वो बाएं हाथ से लिखता है नहीं दाएं हाथ से लिखता है तो बाएं हाथ से भी उसको अभ्यास कराएं बाएं हाथ से लिखने वाले का दाए हाथ से भी अभ्यास कराए तो अच्छा होता है तो ऐसा का कोई कोई शब्द संस्कृत में दोनों अर्थ में होता है अब यहां तो आपको प्रसंग से लेना पड़ेगा तो आराध उपकारकवाद कर्मणः ये कहते हैं कि हमारा कहने का तात्पर्य है ना ये कर्म सीधा मोक्ष देता ऐसा हम कहते हैं सीधा मोक्ष कर्म से नहीं होता कर्म दूर से क्रम से उपकारक होता है इसलिए उसको अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए जैसे ज्ञान से ही प्रापक सत कर्म प्रणाट्या मोक्ष कारण थे ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान का ही प्रापक होता हुआ ज्ञानस्य से ही प्रापक ज्ञान का प्रापक होगा तो ज्ञान का प्रापक होता हुआ वह कर्म प्रणाट्या प्रणाट्या मने परंपरा से क्रम से हां सीक्वेंस दे करके एक के बाद एक ऐसा हक क्रम से उसी को बोलते हैं प्रणाटी प्रणाटी या परिपाटी ऐसा से बोलते हैं यह सब शब्द क्रम से करने के लिए होता है तो प्रणाट्या उसी क्रम से मोक्ष कारण उपचर्य दे मोक्ष का कारण बन जाता है ऐसा यहां उपचार से कहा गया यानी कर्म से मोक्ष होता है कहते समय आपको बीच में यह समझना पड़ेगा कि कर्म से क्रम से ज्ञान होगा ज्ञान के बाद मोक्ष होगा ऐसा समझना पड़ेगा क्यों ऐसा कहा तब तो कहते हैं अदयव्य अधिक्रांत विषय इसीलिए यहां जो कार्य एकत्व कहा सूत्रकार ने तत्कार ऐसा जो कहा और हमने भी कहा ज्ञान से यद कार्यम तदेव अवश्य कार्य ये भी कहा इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए ये पहले कर्म किया कर्म करने के बाद में उसके परिणाम रूप में सत्व शुद्धि आदि हो, हो गया उसका परिणाम सिद्ध हो गया निष्ठा आ गई मन स्थिर हो गया और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य हो गया ज्ञान तो प्राप्त करते हुए भी उसका अनुष्ठान उसी को पुष्ट करता ये ये है इसलिए यह अधिक्रांत विषय में तथत यह अधिक्रांत विषय है क्या कर्म करने के बाद में ज्ञान हुआ ऐसा दिखाने के लिए यह कार्य एकत्व एकत्विधान कार्य एकत्व का धन का अर्थ ऐसा समझना चाहिए क्रम नहीं है ऐसी बात नहीं सीधा कर्म से ज्ञान होता है ऐसा नहीं कह रहे कर्म से क्रम से ज्ञान होता है तो पहले जो कहा कि कर्म से ज्ञान नहीं होता है यानी कर्म से मोक्ष नहीं होता है जो कहा वो इसी दृष्टि से कहा वो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होता नहीं ब्रह्मविता आगाम अग्रिहोत्र आदि संभव थी क्यों ऐसा कहना चाहिए ये जो कर्म के विषय में यहां प्रतिपादन किया है यह अधिक्रांत विषय होना चाहिए यानी ब्रह्म होने के बाद की कर्म की बात नहीं कर रहे ब्रह्मज्ञान होने के पहले में उसको ये सब करना चाहिए वो करते हैं इसलिए उसका कहा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्मविता बाद में अग्निहोत्रादि कैसे करेंगे कार्य सिद्ध हो गया ब्रह्मज्ञान सिद्ध हो गया उसके बाद ब्रह्मज्ञानी अग्निहोत्रादि नहीं करता उसको करने की आवश्यकता नहीं है वो करेगा नहीं उसी का हमने निराकरण किया क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को भी आदि कर्म होता है कहेंगे तो फिर वो समुचे हो जाएगा समसमुचे नहीं उसकी आवश्यकता नहीं ये इसके पहले होता है इसलिए कोई कोई विरोध नहीं है इस कर्म से उसका अवश्य अनुष्ठा अनुष्ठी मानते हैं अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति है शास्त्र से जो ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति है ना शास्त्र के नियोग का विषय नहीं है यह कई बार हम बता चुके हैं शास्त्र नियोग का विषय नहीं बनता है ब्रह्मात्म ज्ञान इसलिए शास्त्र नियुक्त तो जो कर्म है वो कर्म यहां काम नहीं करता है ये हमने पहले बताया बतायात्मा ज्ञान का उस स्थिति में ब्रह्मत्म ज्ञान की स्थिति जब प्राप्त हो जाएगी उस स्थिति तो शास्त्र विषय होता है क्योंकि उस स्थिति में यह अग्निहोत्रा आदि शास्त्र का विषय ब्रह्मत्मा ज्ञान नहीं कोई भी शास्त्र का विषय नहीं वो तो आत्मज्ञान हो गया तो फिर वो पूर्ण हो गया इसलिए उसके बाद में इनका अनुष्ठान का कोई औचित्य नहीं है और इसका निराकरण हमने पहले किया है यहां यह विशेष जैसे व्यधि विषय आदि के विषय में गुण मंत्रादि संयुक्त का जो विषय करना होगा उसी प्रकार यहां भी विषय भिशे विशेष से इसको प्राप्त करते जो बंधन का कारण होता है ऐसे कर्मों को मोक्ष का कारण बना देते सगुणास् विद्यासु कर्तृत्व अनधिवृत्ते हैं संभवती आगामी अग्निहोत्र आदि कहते हैं ब्रह्मात्म विज्ञान में तो आगामी अग्निहोत्र आदि कुछ भी संभव नहीं किंतु किन्तु सगुण विद्याओं में संभव है सगुण विद्या जो उपासनाएं करते हैं उपासनाएं करते हैं उसमें तो कर्तृत्व अनधिवृत्ते है कर्तृत्व का निवारण नहीं हुआ सगुण विद्या में सगुणोपासना जितने भी है उन सगुणोपासनाओं में यथा अधिकारी के यथाक्रम अनुसार जो आश्रम में जो अधिकारी है उसी के अनुसार उसका कर्तृत्व निर्धारित किया और उसी कर्तृत्व के अवधारणा से ही कर्मों का निश्चय किया इसीलिए वो कर्तृत्व का क्रम का माने कर्तृत्व का अनधिक्रम नहीं होने से क्या होगा संभव आगामी अग्निहोत्रा आदि उसी को आगामी अग्निहोत्रा आदि भी होगा मैंने सगनोपासना करते हुए वो अग्निहोत्र आदि कर्मों को भी करेंगे इसमें कोई दोष नहीं जितने नित्य कर्म कहे सारे नित्य कर्मों को कर सकता है वो तब तक जब जैसा संन्यास आदि नहीं हुआ तो तब तक उसको ये सब कर सकता उसके जो अधिकार में आ गया उसको कर सकता है इसलिए उसमें तो वो संभव है इसलिए उसके साथ आप देखो तो वो भी एक साधन बन रहा सगनोपासनाएं भी साधन बन रहा उसी के साथ ये करेगा तस्या भी निरभिसंधिना कार्य कार्यार अभाव विद्यासंगति उपपत्ति इसलिए ऐसे जो कर्म है आदि कर्म है, जो सगुण विद्याओं के साथ अनुष्ठित करते हैं उन कर्मों का भी निरभिसंधिना अभिसंधि का अर्थ है उसका फल उसके फल के साथ संबंध ना करने से माने निष्काम भाव से वो कर्मों को करता है निरभिसंधि पूर्वक करता है के साथ नहीं करता अभिसंधि माने एक फल के साथ संबंध जोड़ देना कोई फल को मन में रखकर के करने को अभिसंधि करते या अभिसंधि के बिना ना करता निष्काम भाव से करता तो निष्काम भाव से करने के कारण वो अग्निहोत्रा आदि भी कार्य अंदर को आरंभ नहीं करता हुआ विद्या के साथ विद्या के साथ मोक्ष साधन के साथ संबंध करके वो मोक्ष साधन को सिद्ध करेगा ये सूत्रकार का अभिप्राय है इसलिए अग्निहोत्रा आदि भी इस विशेष स्थिति में ये मोक्ष संबंधी साधन बन जाता है ज्ञान के साथ मिल करके वो मोक्ष साधन बन जाता है सगुण विद्याओं के साथ मिल करके मोक्ष साधन बन जाता है और उसमें अग्निहोत्र आदि में वैसे भी अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म में कोई फल नहीं होता है कार्य कर्मों में फल होता है अब कोई फल की कल्पना करते भी है तो उन फलों को त्याग करके अन्य कार्य के उद्देश्य के बिना अन्य कार्यार के बिना कार्याव अन्य कोई कार्य न होने से वो मिल करके मोक्ष फल देगा तो जो नित्य का अनुष्ठान आप करेंगे जिसमें कोई फल का धन नहीं हुआ ऐसा अनुष्ठान आप करते हैं तो वो जरूर मोक्ष का साधन हो सकता है यदि उसको आप नित्य कर्म के रूप में सगुन उपासना के संबंध में मिला करके हो या अन्यथा हो दोनों प्रकार से अनुष्ठान करेंगे वो कर्म उसका फल साधन हो सकता है नहीं, नहीं क्या सगुन उपासना है तो द्वैध में ही है जो द्वित उपासना है सगण उपासना बोलिए निर्गुण उपासना को नहीं बोला सगुण उपासना तो कौन सा लगुणोपासना द्वैत भाव बिना है ऐसा देज़ागा। देज़ागा। है। तो नहीं वो तो सगुण उपासना भी नहीं सगुण उपासना तो वो सगुन उपासना के अंतर्गत देखना है उगुण के साथ देखना है वो है तो कोई उपासना सगुन उपासना है तो भाव तो कर्तृत्व भाव भी उसमें रहता है भाव रहता वो तभी तो उपासना है वो निर्गुण उपासना के विशेष निर्गुण उपासना को छोड़ करके द्वेदभाव के बिना जो उपासना है वो अलग है तो सगुण उपासनाओं में तो ये है कर्तव्य आदि अभिमान ना अहंग उपासना में कोई और कर्म के संबंध करने की क्या आवश्यकता है नहीं वो तो कर्म तो जो भी नित्य कर्म तो करेगा जो नित्य कर्म जो भी नित्य कर्म है वो सभी नित्य कर्म करेगा नित्य कर्म का वहां ये नहीं है लेकिन फल संयुक्त करने में ये विशेष उत्तर दिया फल संयुक्त करने में उसको कैसा फल मिलेगा सगनो उपासना के साथ तो वो पहले भी कर सकता है बाद में करते बाद में करने की बात कर रहे हैं सगनोपासना करने के साथ भी वो कर सकता है कर और आगामी रूप से भी अग्निहोत्र आदि कर सकता है यानी सगुणोपासना करने के बाद भी उसको करते रहेगा केवल ब्रह्मात्मा प्रतिपत्ति में ये आगामी अग्निहोत्र आदि का प्रयोजन नहीं है वह समकाल में भी इसका प्रयोजन नहीं क्योंकि ब्रह्मात्मा विदा हो गया तो अग्निहोत्रा आदि का समकाल में भी नहीं होता और बाद में भी नहीं होता और सगुनोपासना में समकाल में भी रहेगा बाद में भी रहेगा ये ये दोनों में भेद किया सगनोपासना और स्वतंत्र जो बिना जैसा मीमांसा आदि करते हैं सगणोपासना के बिना भी करते हैं आगे अधिकरण में इसी का आएगा तो उपासना के साथ करो या बिना करो दोनों का फल होगा बताएंगे अगले अधिकरण में आएगा इसलिए वहां छोड़ने की बात आत्मज्ञान के बाद वो उपासना क्यों करे? आत्मज्ञान के बाद क्या प्रयोजन है उसका उपासना किसी का कोई प्रयोजन नहीं टीका में देखिए यही न्याय निर्णय में द्वितीय पंक्ति में देखिए यहां सुकृत शब्द सर्वपुण्य विषयत्व संशय का कारण है कि तो सुकृत शब्द सर्व पुण्य का विषय होता है आदि नाम में पुण्यवत विनाशित्वा, तब आदि भी पुण्य के समान जैसे पुण्य का नाश की बात आपने की है इसी प्रकार आदि भी पुण्य भी विमान करके उसी का विनाश हो जाएगा तो पंग प्रक्षालन न्याय आपादात तब तो यहाँ पंग प्रक्षाणन न्याय हो जाएगा यानी पहले खींच में जाकर के गंदा होकर के फिर धोने की क्या जरूरत है तो जब अग्निहोत्र आदि सारे को नष्ट करना ही है उसको विनाश करना ही है तो क्यों उसको करने के लिए क्या जरूरत है ऐसा न्याय आने पर आरुक्ष तानि भी धानी न अनुष्ठे या नीति जो है ना योगाूढ़ प्राप्त करने की इच्छा करता है जो मुमुक्षु है वो भी अग्निहोत्र आदि को अनुष्ठान न करें किसी को अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है ऐसा पूर्व प्राप्त करा करके सिद्धांत तब उसका सिद्धांत करते हैं सिद्धांत के भाषा आ गया है। ऐसा ऐसे आशंका करके उत्तर दिया का अ ब्रह्म विद्या न इति विद्यासाथ्यानैमित्कृत्ति तदुपत् तदुपत्थवादी की पादादि है जो विचार है ना इसमें ब्रह्म विद्या सामर्थ्य ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से न नित्य नैमित्ती का निवृत्ति नित्य नैमित्त कर्मों की निवृत्ति नहीं होगी जो नाश कहा गया वो नित्य नैमित्त कर्मों का नाश का नहीं कहा गया क्यों ब्रह्म विद्या सामर्थ्य ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से उसका नित्य कर्मों का निवृत्ति कर देना चाहिए था लेकिन वो नहीं होगा ये बोलना चाहते सिद्धांत तो ब्रह्म विद्या जो पहले पुण्य पापों का नाश ब्रह्मविद्या सामर्थ्य से कहा गया उसमें नित्य नैमित्तिका नहीं लिया तो नित्य नैमित्तिका निवृत्ति तेषा तद उत्पत्त्य कारण क्या है कि नैमित्तिक कर्म है ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के, के कारण बनते ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति के कारण बनते हैं इसलिए उनका नाश नहीं होता जैसा प्रारब्ध का नाश नहीं होता वो प्रारब्ध रहते हुए ब्रह्मविद्या हो गई है इसके कारण उसका सद विरोध नहीं है प्रारब्ध का नाश नहीं होगा कहा उसी प्रकार जो नित्य नैमित्त कर्म ब्रह्म विद्या के उपकारक है उनको ब्रह्म ज्ञान नष्ट नहीं करेगा ये वो नष्ट करता है ऐसा नहीं नष्ट नहीं करेगा नष्ट करेगा नहीं तो हो रहेगा उसका मतलब उसके बाद अनुष्ठान करेगा ऐसा अर्थ नहीं है वो पहले जो अनुष्ठान किया उसका नाश नहीं करेगा तेषा तदुत्पत्त्यर्थत्व ये नित्य नैमित्तिक कर्म जो भी है ये ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति का प्रयोजन में आ गया इसलिए इति आपवाद की पादादि संक्र इसलिए अपवाद से यहां पादादि संक्र करना जो पूर्व के साथ इसका अपवाद है आपाद की अपवाद की माने पूर्व में कहा पुण्यपाव नाश होता है और यहां नित्य नैमित्य का पुण्य जो फल है वो नष्ट नहीं होता है क्योंकि वह ब्रह्म विद्या को बकार हो गया इसलिए उसका अनुष्ठान धावत करना पड़ेगा इससे के द्वारा पादि संगति करेंगे पूर्व पक्ष लौकिक न्याय पूर्व पक्ष क्या कहता है कि लौकिक न्याय से जब साथ में सब नष्ट होता है तो सब नष्ट होगा कोई भी कर्म नहीं रहेगा ऐसा न्याय से आर रवि नित्यादि अभी जो आर है मुमुक्षु है ना विविधशु है मुमुक्षु है आर है इनको भी नित्या का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए क्यों पंगा प्रक्षालन या यहां लगेगा तो पंगा प्रक्षालन करने से अच्छा है दूर आधा स्पर्श नंबर जो दूर से ही उसको छोड़ देना अच्छा है फिर वो पहले उसको प्राप्त करा करके उसको नाश कराने की क्या जरूरत है ऐसा जरूरत नहीं तो इसीलिए ये ऐसा पूर्व पक्ष है यहां पूर्व पक्ष आरुवृक्ष को लिए आरुवृक्ष मानी होना चाहता है वो और विविध है मुमुक्षु ऐसा भी धरा जाएगा किसी को भी नित्यादि अनुष्ठान नहीं करना चाहिए अब सिद्धांत है सिद्धांत में क्या है ये पूर्व पक्ष है ध्यान रखना जो अभी लोग बोलते रहते यह पूर्व पक्ष है जो कुछ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए जो बोलते वह पूर्व पक्ष है तो अभी सिद्धांत क्या होगा तदा अनावतारात पूर्व ज्ञानोत्पत्ते है तद अनुष्ठान अभिप्रेत्य सूत्र के ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व में ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व में तद अनुष्ठान निश्चित रूप से द्रव्य मना ध्रुवर रूप से अनुष्ठान करना चाहिए इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए जो नित्य कर्मों में लापरवाही करते हैं पक्का सोच लो वो कभी भी आगे कुछ भी विद्या में वो प्राप्त नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसा नित्य कर्मों में पहले निष्ठा करना चाहिए नित्य कर्मों को लापरवाही करके आप वेदांत पढ़ेंगे मैं वो करूंगा ये करूंगा ऐसा कुछ भी आप सोचता है वो पक्का है आपको प्राप्त नहीं होगा क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है नित्य कर्म को सभी का अधिष्ठान बनाया है फंडामेंटल बनाया वो फंडामेंटल है फाउंडेशन है उसके बिना आप कुछ खड़ा ही नहीं कर सकते जो फाउंडेशन के बिना तो आप क्या खड़ा करेंगे इसलिए लोग बोलते हैं वो पाठ में जाता है पार्ट में जाना है तो नित्य कर्म पहले छोड़ देते हैं तो पार्ट में जाना है वो तो जाना है पार्ट में जाना है लेकिन नित्य कर्म छोड़ करके नहीं नित्य कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए और नहीं करेंगे तो बाकी आपका काम नहीं करेगा ये तो बोल रहे मतलब ध्रुव ध्रुव का अर्थ होता है नित्य निश्चित निश्चित रूप से उसका अनुष्ठान करना चाहिए ज्ञान उत्पत्ति के पहले इसका अनुष्ठान विवक्षित होता इसीलिए वो अनुष्ठान के योग्य जो बनते हैं उनको आगे विद्या भी समय प्रकार से प्राप्त होती है और सब कुछ ज्ञान पर्यंत सभी प्राप्त होता है इस जन्म में पूर्व अलग जन्म में जब भी होगा अब आगे बताएंगे सारे उसमें मिलाकर के एक शब्द में भाष्यकार कहेंगे इसलिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए ये यहां तथा अनुष्ठान द्रव्यम अभिपेत सूत्रम व्याचे सूत्र की व्याख्या करते धीनाश्याम भी कर्मणम अनुष्ठान ंग प्रक्षाल न्याय अनवकाशात कहते पूर्वादि ने कहा पंग प्रक्षाणन जैसा होगा अब सबको त्याग करना है तो स्वीकार क्यों करना तो कहते हैं कि जाना सीधा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं सीधा संन्यास लेते वो ब्रह्म जब संन्यास लेना ही है तो पहले ब्रह्मचर्य ले लो फिर अनुष्ठान करो फिर शिकार को, जनुर को, फिर ये सब नित्य कर्मों को करो सौदाधि नियमों को पालन करो और उसके बाद फिर दो साल के बाद सन्यास लेना चाहते तो आप बीच में कुछ भी नहीं करेंगे सीधा सन्यास ले लेंगे तो आगे सीधा ऐसा किसी को सन्यास नहीं देना चाहिए ऐसा देने वाला सन्यास के योग्य नहीं हो ही नहीं सकता पहले आपको वो अनुष्ठानों को करना पड़ेगा करने के बाद ही आपको मालूम होगा किसका सन्यास आप कर रहे क्या संन्यास कर रहे और उसके बीच में सन्यास लेना वो ठीक नहीं है ऐसा हो नहीं सकता ये ये ये बता रहे देखो ये पंग प्रक्षाला न्याय यहां काम नहीं करता आपको त्यागना ही है तो लेना क्यों ये तो सामान्य लोग पूछते हैं ना जब आपको छोड़ना ही है तो लेना क्या जरूरत इतना कठिन करके उसको सब लेने की याद जरूरत तो पहले ही सीधा ले लो ओ क्या संन्यास में जाना ऐसा नहीं होता है, है इसकी जरूरत है क्योंकि धीनाश्याम अपनी कर्मणाम अनुष्ठानस्य विद्या उत्पत्यर्थदया ज्ञान के द्वारा नाश्य होने वाले जो कर्म है उनके अनुष्ठान विद्या के उत्पत्ति के लिए काम आता है विद्या उत्पत्ति का वो सहायक होते हैं इसलिए पंग प्रक्षालन न्याय अनवकाशा पंग प्रक्षालन न्याय यहाँ काम नहीं करेगा इसलिए नित्य कर्म आदि कर्मों का अनुष्ठान करके ही आगे जाने का सोचना पड़ेगा क्योंकि ये किए बिना वहां जाकर के उधर करने से वो, वो तभी हो सकता है तो इसी में निष्ठा होनी चाहिए पूर्वम ज्ञान अनुष्ठेय पूर्वम ज्ञान आदि कब होता है ये पूर्व ज्ञान ज्ञान से पूर्व होता है सब अनुष्ठेय अग्नि होत्रा आदि सिद्धांत प्रतिज्ञा इसलिए वो ज्ञान के पूर्व में अग्नि होत्रा आदि सारे या आदि शब्द से हमारे जितने भी नित्य नित्य कर्म सब आएगा तो वो सभी अनुष्ठेय है ऐसा मानते हैं भगवान ने भगवद गीता में भी अठारह अध्याय में काम्यानाम काम्याम कर्मणाम कवयो का विदु इत्यादि कहने के बाद में आगे जाकर के कहा यज्ञोदान तब नहीं यज्ञोदान तब से भावना ने मिश्रा ये तो पहले कहा है तो यज्ञ दानादि जो सात्विक कर्म है इनका तो कर्तव्या में पार्था निश्चितम मद उत्तम कहा तो ये मेरा निश्चित मद है इनको तो करना ही चाहिए तो फिर सन्यास योग में किसको त्याग बोलता कामयाना का अर्मुणान्यास वो इससे अतिरिक्त को त्यागने के लिए कहा वो इसको त्यागने के लिए भगवान भी नहीं मानते कहीं भी भगवान ही नहीं कहा पूरे गीता में आप देखो कहीं भी ये मिलेगा नहीं और जबकि सन्यास योग में होना चाहिए था वो ऐसा नहीं कहा वो अन्य अन्यों का मत बता करके एक एक का अभिप्राय बता करके अंत में जा करके कहा कि ये जो नित्य कर्म है इसको तो अनुष्ठान करना योगिना कर्म कुरम तक तो आत्मशुद्ध वहां भी कहा पंचमाध्याय में तो योगी लोग कर्म करते हैं संगम तक तो आत्मशुद्ध है वो उनके शुद्धि के लिए करते हैं मन अंधकरण की शुद्धि के लिए योगी लोग कर्म अनुष्ठान करते हैं तो इसलिए यहां छोड़ने की बात है नहीं वेदांत में कर्म का त्याग करने के लिए बोला कर्म कुछ नहीं करेंगे ऐसा कहीं भी नहीं ऐसा किसी को लगता है तो वेदांत का अध्ययन नहीं किया समझना चाहिए ये ये तो इसमें ये सारे अधिकरण इसके लिए प्रमाण है और बाकी और कहा क्या क्या लिखा है उसका कोई आप चिंता करने की जरूरत नहीं ब्रह्मसूत्र में यहां भाष्यकार क्या कहा इसके अनुसार आप करो तो वो वेदांत का यथार्थ रूप है तो इसीलिए ज्ञान के पूर्व में यह अनुष्ठा है ऐसे सिद्धांत की प्रतिज्ञा को यहां निश्चित करके बता दिया इत्यादि कहा आगे आ, नीचे से तीसरी पंक्ति में है यह निर्गुण विद्या सगुण विद्या के विभाग करके कहते हैं यदा विद्या काले परस्ताद कर्म नास्ती तदस्ती अस्तिव अतएव यवत अतः ऐसा भाष्यकार ने कहा अतएव अतिक्रांत विषय में दिखे कितना कि सुंदर स्पष्ट बोल रहे भाष्यकार ये जो करने के लिए हम बार बार कह रहे हैं ये अधिक्रांत विषय को लेकर के ज्ञान के पूर्वकाल के विषय को लेकर के ज्ञानी को लेकर के नहीं कहा इसमें टीका में पूछते हैं कि यत जो कि विद्या काले पर विद्या के काल में यानी विद्या प्राप्त होने के बाद ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद और उसके अनंतर दोनों में कर्म नहीं तो ब्रह्म विद्या काल में कर्म नहीं है और ब्रह्म विद्या के बाद भी कर्म नहीं है लेकिन उसके पूर्व काल में कर्म है ये व्यवस्था अब लोग जो है ना आलस्य के कारण अनुष्ठान नहीं करना चाहते नहीं करना चाहते हैं तो वो एक मार्ग ढूंढ लेता है कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता है बहानाबाजी करते अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया इसलिए हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा ये ये कुछ ना कुछ बोल देती ऐसा होता अब ये लिखना है मुश्किल होता है अब वो कोई भी कार्य आपको करना है मुश्किल होता है तो मुश्किल होता है तो मुश्किल तो तो के बिना कौन सा कार्य होता है ऐसा नहीं हो सकता तो सब कुछ मुश्किल होता है तो ये मुश्किल होने से फिर तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए तो मुश्किल तो होता ही है मुश्किल से तो कार्य करने से आपको फल मिलेगा प्रागे तद अस्तिव अद इग ही पहले ही कर्म का अस्तित्व माना है इसी को यह स्पष्ट किया धी काले परस्ताद कर्म असत्व स्फुटती इसी को स्पष्ट किया कि धी किल मैं ज्ञान काल में और ज्ञान के बाद में ये दोनों स्थिति में कर्म का असत्व मान लेते हैं ये वेदांत में माना है ज्ञान के बाद में कर्म नहीं होता यही उत्तर दिया सब्जक्ट निर्गुण विद्या विषयत्म सूत्र से लांगल भोजनोर्जीवन हेतु हेतु धीकर्मणो साक्षात्ंपराभ्याम मोक्ष तो मुक्तम ये पंक्ति देखिए यही व्यवस्था क्या व्यवस्था है निर्गुणा विद्या विषयत्व सूत्र से ये जो सूत्र है ना ये निर्गुण विद्या विषय में कह रहा है ब्रह्मज्ञान के विषय में कह रहा है या जो ज्ञान कहा गया यह क्या तत्कार्या इत्यादि जो सूत्र में तत्कार्य शब्द से जो कहा गया ये निर्गुण विद्या विद्या और कोई विद्या नहीं समझना अग्निहोत्रादी तो तत्कार इसमें निर्गुण विद्या ही, ही है इसमें समझे नहीं ब्रह्म विद्या की बात कर रहे अब ब्रह्म विद्या की बात करते हैं तो सूत्र से उसका सूत्र का अर्थ ऐसा मान करके लांगल भोजन ओर अब जो है ना जीवन का कारण जीवन हेतु जीवन हेतु क्या है जीवन वृत्ति जीवन के लिए जो आवश्यक कार्य क्या है वो भोजन भोजन करेंगे तो जीवन रहेगा भोजन करेंगे तो जीवन रहेगा लेकिन भोजन का और ये खेती का क्या संबंध है जो कृषि करते हैं कृषि और भोजन का कोई संबंध है नहीं कृषि और आपका जीवन का कोई संबंध है कृषि और जीवन का और कृषि और भोजन का ये इसका जैसा संबंध है ऐसा इसका भी संबंध जैसे लांघल होता है लांघल लांगन माने जो हल होता है हल तो हल रहने से जीवन होगा जिसके पास हल है उसका जीवन होगा ऐसा होगा तो उसका मतलब क्या है हल से जीवन होता है ऐसा नहीं हल से आप कृषि करेंगे खेत में खेत जोतेंगे और उसके बाद उसमें खेती करेंगे और उसके बाद उसका फल होगा फल होने के बाद उसको खाएगा ये संबंध है उसका क्रम से संबंध है इसलिए लाघल जीवन का हेतु है ऐसा बोलने पर हल से जीवन होता है ऐसा बोलने पर हल जीवन का साक्षात कारण करेंगे भोजन करना जीवन का साक्षात कारण है तो लेकिन उसी के लिए क्रम से वो कार्य होता है इसी प्रकार यहां ज्ञान और कर्म का संबंध है कर्म तो लांगल के समान है वो कर्म से होता है और भोजन तो ज्ञान के समान है तो ज्ञान सीधा मोक्ष का कारण बनेगा और ये भी कारण बनता है इसलिए साक्षात परंपराभ्या मोक्ष हेतुत्व ये कहा यह किसमें है निर्गुण विद्या विषय निर्गुण विद्या विषय में ऐसा इन बातों को नोट करके रखना चाहिए कि इसमें कैसे व्यवस्था दिया सभी के लिए क्योंकि तो बहुत सारे इसमें निर्णय दिया अभी सूत्र भाषा में देखेंगे बहुत सारे निर्णय दिया और ये सारे संशय आपको होने वाले हैं या आपसे लोग पूछेंगे आपके मन में होता है आप जब अध्ययन करते हैं, ये सारे संशय आए तीन इन संशयों ऐसा प्रश्न का ऐसा उत्तर ऐसा भाष्य में कहा ये भाष्य पंक्ति सहित उसको याद रखेंगे तो हो जाएगा अभी यहाँ निर्गुण विद्या को लेकर के ही विचार किया इसके लिए क्रम संबंध कर दिया किंतु संप्रति सगुण विद्या विषय सूत्र से किंतु यह सगुण विद्या विषय में भी इसका सूत्र का सामंजस्य हो सकता है सगुण विद्या के साथ भी इसका संबंध हो सकता है निर्गुण विद्या के लिए है इसी प्रकार सगुण विद्या के लिए भी बोला इसलिए कहा सगुण विद्या सगुण विद्याओं में तो कर्तृत्व अनिवृत्त है कर्तृत्व की निवृत्ति नहीं हुई है सगुण विद्या में कर्तृत्व रहता है सभी उपासना में संबंध जितने भी उपासनाएं हैं उसमें कर्तृत्व रहेगी इसीलिए वहां संभव आगाह में भी अग्निहोत्र इसलिए बाद में भी अग्रिहोत्रादि आदि विद्या के साथ भी अग्रिहोत्रादि हो सकता है पूर्व में भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है तीनों काल में उसके साथ संबंध हो सकता है अग्रिहोत्रादि का इसका त्यागनी की आवश्यकता नहीं सवुर्ण विद्या है इसलिए उसमें सब नियमों का पालन करना पड़ता है इसलिए तथा भी तस् खुदो विद्यासंगति बोलते किस प्रकार विद्या का संगति करेंगे तो बोलते हैं सगुण विद्या फले नित्य कर्मणाम साक्षात उपयोग अभिप्रायदम सूत्र सगुण विद्या के दृष्टि से यह सूत्र को लेंगे तो क्या अभिप्राय है देखिए सगुण विद्या फल में नित्य कर्मों का साक्षाद भी उपयोग होता है निर्गुण में तो परंपरा से उपयोग कहा लेकिन सगुण विद्या में साक्षात उपयोग वो उसके बिना नहीं होगा क्यों नित्य कर्म नहीं करेंगे सब सवर्ण उपासना कैसे करेंगे हो ही नहीं सकता इसलिए नित्य कर्म नाम साक्षात उपयोग सूत्रम ये दोनों दृष्टि से सगुण विद्या के लिए है तो साक्षात भी हो सकता है पूर्व काल में उत्तर काल में मध्य काल में सभी में हो सकता है और निर्गुण विद्या में है तो पूर्व काल में होगा सम में नहीं होगा और अनंतर भी नहीं होगा पूर्व काल में तो अवश्य अनुष्ठ होता है तो वहां तो क्रम संबंध है और यहां तो साक्षात संबंध है ऐसा दोनों की व्यवस्था थी आगे सूत्र के लिए भाषा देखते हैं अवदरण देते किम विषयम पुनरिदम अश्लेष विनाश वचनम ये जो पहले आपने लंबा चौड़ा दो अधिकरणों में कहा था यह अश्लेष विनाश के बारे में कहा था आपने कहा इसका संबंध नहीं होता है उसका विनाश भी होता है तो यह कर्मों के विनाश के बारे में जो कथन आया यह किम विषय कि फिर किसका विषय करेगा अब तो आप कर्म तो रख रह रहे हैं कि रखे प्रया कर्म तो आ गया किम विषय वा अदो विनियोगेश और बाद में हम ये भी देखा पहले भी देखा था कि एक शाखा शाखा वाले ये जाबाल शाखा वाले ये विनियोग वचन करते यानी कर्म फल का विनियोग होता है विनियोग का मतलब प्रयोग प्रयोग होता है किसका ये जो ज्ञानी का कर्म है ज्ञानी का कर्म का बंटवारा होता है अब एक एक तरफ तो आपने कर्मनाश कहा अब यहां आकर के नित्य कर्मों का पूर्व उपयोगित्व बताया निर्गुण विद्या के लिए सगुण विद्या के लिए तो समकाल भी कर दिया अब ऐसे में ये तो दो हो गया और तीसरे में जर गया कि ये जो अश्लेष अविनाश अश्लेष में संबंध होगा और विनाश मन नाश होगा यह सब हो गया तो फिर यह जो विनियोग किसका होगा विनियोग क्या है तस्य पुत्रा दायम उपयंदी सुकृद दा, साधु कृत्याम ये ज्ञानी के विषय में कहा ज्ञानी का जो ज्ञानी के पास जो जो संपत्ति आदि है वो संपत्ति आदि जो है ना उनके पुत्र ले लेते अब इनका पुत्र नहीं है शिष्य होंगे उनको शिष्य को प्राप्त हो जाएगा दायम उपयन्दी ये दायम का अर्थ है जो संपत्ति उनके पास है जैसा आश्रम होगा कुटिया होंगे आप जो भी कमंडल होगा माला होंगे इत्यादि होंगे जो भी सामान होगा उनके पास दंड कमंडल इत्यादि जो भी होगा वो सारे जो है उनके दाय बन जाएंगे तो ये जो दाय है वो उनके पुत्र है तो पुत्र ले लेंगे पुत्र का मतलब शिष्य को भी पुत्र है ऐसा कहते हैं शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है तो शिष्य भी ले सकता है और सुखृतहा जो सुखृत है उनके उनके साथ अच्छे संबंध रखने वाले जो उनके भक्त हैं वो ज्ञानी के भक्त होने से विद्वान ज्ञानी के जो भक्त होंगे उनको साधु कृत्य मिलेगा उनको पास पुण्य जाएगा ऐसा कहा अभी बटवारा बता रहा है ना तो ये उनके पास तो कुछ है ही नहीं आपने कहा अश्लेष अविनाश हो उसका उनका तो सब कुछ नाश हो गया अभी ये बटवारा फिर किसका हो रहा है नाश हो गया ये प्रश्न कर रहे हो क्यों अभी वो भूला नहीं है आचार्य जी नहीं भूला वो पहले जो बोला है वो बोल करके कर आया और बीच में तो सबका नाश बता दिया फिर पहले एक दो दाधिकरण में इसके बारे में भी विचार किया बंटवारा होता है ये भी कहा अब बंटवारा किसका होगा अभी है ही नहीं उसके पास कोई संपत्ति तो क्या बंटवारा करिए चलिए आप सुख्रद साधुकृत्या पुण्यकर्मा सुख्रदों के पास जाएगा और द्विषंतः पापकृत्या जो ज्ञानी से द्वेष करते हैं असूया करते हैं द्वेष करते हैं जलन होता है ऐसे ऐसे जो भाव रखते हैं जो उनके शत्रु भाव में रहते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं ऐसे भाव रखने वाले को पाप जाएगा बोला उनके पास पाप जाएगा और ज्ञानी के पास जितने पाप वो सब उनके पास पहुंच जाएगा ऐसा होगा तो भयंकर बता दिया ना अभी तो सुनने से लोग तो सब सेवा करेंगे तो संतों की सेवा करेंगे आपको यही फायदा होगा क्योंकि उपनिषद में भी कहा जो मुंडा को उपनिषद में भी कहा जो इस प्रकार संतों को सेवा करते हैं उनको वो फल भी प्राप्त होता है फल प्राप्त होना चाहिए फल नहीं कहा तो कौन सेवा करेंगे इसलिए ऐसा होगा नहीं और थोड़ा बहुत आपके पास देने के लिए नहीं है जैसे संपत्ति है या कुछ भी नहीं है तो वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है इनके पास कुछ नहीं है तो बिल्कुल कागड़ हम क्या करेंगे ऐसा करके भी सोच सकता है अब वो ऐसे लोगों को भी सेवा करते हैं जो दंगा लड़ंगा रहता है उनके पास कुछ नहीं होता उनको भी सेवा करते हैं भक्त लोग वो ये सोच कि इनको सेवा करने से हमको पुण्य मिलेगा अब वो कुछ भी नहीं वो पुण्य भी नहीं देता कुछ भी नहीं देता तो फिर क्या होगा और पापी लोग डरेंगे नहीं पापी लोग इसलिए डरते हैं कि वो संतों को तंग करने से ज्ञानी लोगों को तंग करने से हमारा दुख होगा पाप होगा परेशानी होगी ऐसे छाप होगा ये सोच करके उनको तंग नहीं करते अब वो भी नहीं होगा तो तंग भी करेंगे ये सब परेशानी हो जाएगी व्यवस्था नहीं बन पाएगी इसीलिए कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ये है इसीलिए आता है उत्तरम पटनी अब इस विषय में यह उत्तर कहा जाता है समय हो गया फिर देखें ओ पूमत पूर्णमीदर्णमुदश्यते पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ शांति शाति शांराज